संक्षिप्त महाभारत पर्व, जी की का का वर्णन तथा व्यास व्यास को महादेव जी जी जी आश्वासन देना। कहते हैं पुत्र कैलाश शिखर पर पहुंचकर एकांत में समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्रोक्त विधि से संपूर्ण शरीर में आत्मा की धारणा करने लगे थोड़ी ही देर में जब सूर्योदय हुआ तो वह हाथ पैर समेट विनेत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए वहां पक्षी नहीं थे और किसी का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था उस समय वे सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का साक्षात्कार करके खूब हंसे। फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय महान योगेश्वर होकर उन्होंने आकाश में उड़ने का विचार किया तदनंतर देवर नारद के पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया तपोधन अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया आपका कल्याण हो अब मैं वहां जाने को तैयार हूँ आपकी कृपा से अभी प्राप्त करूंगा नारद जी के आज्ञा पाकर व्यास नंदन शुभदेव जी उन्हें प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हुए और कैलाश शिखर से उछल आकाश में जा पहुंचे फिर वायु का रूप धारण कर अंतरिक्ष में विचरने लगे उस समय सुखदेव जी का तेज सूर्य और अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। वे बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्म बढ़ गए उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्र चित्त से ऊपर जाते देख संपूर्ण चलाचर प्राणियों ने अपनी शक्ति और रीत के अनुसार उनका पूजन किया देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की तीनों लोगों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सुखदेव जी पूर्व दिशा की ओर मुह करके सूर्य को देखते हुए से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वे पर्वत पर जा पहुंचे जहाँ उर्वशी और पूर्व ये दो अप्सराएं सदा निवास करती हैं। ब्रह्मषि व्यास जी के पुत्र सुखदेव को इस प्रकार जाते देख उन दोनों अपसराओं को बड़ा आश्चर्य हुआ वे आपस में कहने लगी अहो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 उस समय इन सब की अधिष्ठात्री देवियों ने हाथ जोड़कर बड़े आदर के साथ उनकी ओर देखा। तब जी ने उन सब से कहा, देवियों, यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकले, तो आप लोग सावधानी के साथ उत्तर देना मुझ पर आप लोगों का स्नेह है इसलिए मेरी इतनी सी बात मान लेना उनका कथन सुनकर समुद्र नदी पर्वत और वन सहित संपूर्ण दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से उत्तर दिया बहुत अच्छा आप जो आज्ञा देते हैं वैसा ही होगा यह कहकर सिद्धि पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए उन्होंने चार प्रकार के दोषों का आठ प्रकार के तमोगुण का तथा पांच प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्वगुण को भी त्याग दिया यह एक अद्भुत बात हुई तत्पश्चात वे नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्म पद स्थित हो गए उस समय उनका तेज धूमहीन अग्नि की भांति हो रहा था। इंद्र ने सरस और सुगंधित जल की वर्षा की और गंध फैलाई फैलाती हुई परम पवित्र चलने लगी। आगे बढ़ने पर श्री शुभदेव जी ने पर्वत के दो दिव्य शिखर देखे जिनमें एक हिमालय का और दूसरा मेरू पर्वत का था हिमालय का शिखर रजतमय होने के कारण श्वेत दिखाई देता था और सुमेरु का स्वर्णमय श्री पीले रंग का था इन दोनों की लंबाई चौड़ाई सौ सौ उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब सुखदेव की दृष्टि में पड़े तो वे निर्भी होकर उनके ऊपर चढ़ गए। वह महान पर्वत उनकी गति को रोक न सका उसके दो टुकड़े हो गए और सुखदेव जी आगे बढ़ गए यह देख उस पर्वत पर रहने वाले सम्पूर्ण देवताओं गंधर्वों और ऋषियों ने बड़े जोर से हर्षनाथ किया उनकी हर सुदने आकाश में चारों ओर गूंज उठी तथा वहां सब ओर के के प्रति साध्वाद के शब्द चढ़ाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा से वहां का सारा आकाश छा गया तदनंतर उधलोक में जाते हुए सुखदेव जी ने आकाश गंगा का दर्शन किया इस प्रकार उन्हें सिद्धि के लिए उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेद जी भी स्नेह उत्तम गति का आश्रय ले उनके पीछे पीछे आने लगे पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा हुए जहां से पर्वत को गिराकर कर सुखदेव जी आगे बढ़े थे वहां उन्होंने पर्वत के दो टुकड़े देखे उस समय वहां रहने वाले ऋषियों ने आकर व्यास जी से उनके पुत्र का वह अलौकिक कर्म कर सुनाया तब व्यास जी ने सुखदेव का नाम लेकर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 सुखदेव जी के शब्द में ही प्रतिध्वनि निकलती है इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए और शब्द आदि गुणों का त्याग करके परम पद को प्राप्त हुए अपने अमित तेजस्वी पुत्र महिमा देख कर व्यास जी उसी का चिंतन करते हुए पर्वत के शिखर पर बैठ गए इतने में देवता और गंधर्वों से घिरे हुए तथा तो महर्षियों से पूजित पिनाकधारी भगवान शंकर वहा आ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 जो अजित समुद्रे तुम्हारे तुम्हारे अच्छा बनी रहे तथा मेरी कृपा से इस जगत में सर्वदा तुम्हे अपने पुत्र की छाया दिखाई देगी भगवान शंकर के इस प्रकार आश्वासन देने पर मुनिवर व्यास जी सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए तुम्हारे वृत्ता महायोगी व्यास जी तो बातचीत के प्रसंग में पद पद पर इस कथा को दो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पवित्र इतिहास को धारण करेगा वह शांति पारायण होकर परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा